जनक उच का सह पूीरा सह अथ चिंता सह तस्म अहम स्थित प्रीत भेन शब्द अद्रश्यत्मन वीक्षेपैकाग्रुदय अहमास्त स सादिवीक्षि तो, व्यौवासमेंयम एवं अहमास्त ओयो यीरहां हर्ष विषाद तई हे ब्रह्मन एवं अहमास्तित आश्रश्रम ध्यानम चीत स्वीकृतवनम विक मम वीक्ष्य तैहस्त कर्मुषम्नाथाव उपर तथा <coughs> बुध्वा सम्यद एव एवा अहमस्थित अचित चित मनोपी चिंताूपम भजती यसौ त्यक्वा तनम तस्मा अहमा स्थित म कृत सकृता स्वभा सकतास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 तुम अपने को पहचानते भी दूसरे के माध्यम से हो और तो कोई उपाय भी नहीं दूसरे की आंखें दर्पण का काम करती अब अगर दर्पण के सामने तुम तो मुस्कुराते हुए खड़े हो गए तो दर्पण क्या करे दर्पण बता देता है कि मुस्कुराहट है ऊँठों पर दर्पण में मुस्कुराहट देखकर तुम्हें भरोसा आ जाता है कि जरूर मैं खुश होंगे ऐसा बार बार करने से दोहराने से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 तो समय पड़ा है कर लेंगे टालते चले जाते मरते मरते जबकि सांस छूटने लगती दूसरे राम राम जपते तुम्हारे कान में दूसरे गंगा जल पिलाते तुम्हें जब जवान थे ऊर्जा थी तब ली होती डुबकी गंगा में तब तैरे होते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 जितना कुरूप समाज होता है उतना आभूषण उतने वस्त्र उतना रंग रोगन उतनी झूठ जब कोई सुंदर होता है तो सौंदर्य काफी होता है आभूषण भी सौंदर्य को विकृत कर देते ये सीधे सिध, सीधे वचन है मगर यह सुंदरतम है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 इस तरफ उस तरफ बंदर चेहरा बनाने लगे वो बहुत घबराया कि यह मामला क्या ये मंत्र कैसा घर पहुंचाने की बंदरों की भीड़ उसके साथ पहुंची मन में ही सब नहा धोके बैठा लेकिन बड़ा मुश्किल नहा धो रहा है लेकिन बंदर है कि खिलखिला रहे जीव बता रहे हैं मुंह बिचका रहे हैं अजीब मंत्र मगर है मालूम होता शक्तिशाली क्योंकि बाधा तो दिखाई पड़ने लगी रात भर बैठा बहुत बार बैठा फिर फिर बैठा उठ उठाए क्योंकि पांच दफे कहना है कुल एक दफे ऐसा लग जाए जोग कि पांच दफे कहले वो बंदर न दिखाई पड़े मगर ये न हो सका हर मंत्र के शब्द के बीच बंदर खड़ा सुबह थका मंदा आया गुरु को कहा यह मंत्र संभालो न तुमसे सदा न मुझसे सधेगा न ये किसी से सद सकता है क्योंकि बंदर इसमें बड़ी बात है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 तुम मन के साथ प्रयोग करके देखो जिसे तुम बुलाना चाहोगे उसकी और याद आ जाएगी जिसे तुम हटाना चाहोगे वो और जिद्द बांध के खड़ा हो जाएगा फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि मन के चलाने वाले तुम नहीं हो चलाने की चेष्टा ही भ्रांत है तो पहले मैंने शरीर को देखा और समझा पाया कि मैं इसका न सहारने वाला हूं पूर्वम काय पहले मैंने ये जाना कि मेरा सहयोग आवश्यक नहीं मैं नाहक सहयोग कर रहा हूं कोई जरूरत ही नहीं शरीर को मेरे सहयोग की पहले मैं सहयोग करता हूं और फिर जब परेशान होता हूं तो असहयोग करता हूं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 मैंने उनसे पूछा कि रुपयों को नहीं छूते वो बोले मिट्टी है मैंने कहा मिट्टी को तो तुम छूते हो अगर सच में ही मिट्टी है तो रुपयों को छूते क्यों नहीं मिट्टी के साथ तो तुम्हें कोई ऐतराज मैंने देखा नहीं वो भी बेचैन हुए उनके शिष्य भी बैठे थे वो जरा बड़ी परेशानी पड़े कि आप क्या कहें क्योंकि मिट्टी को छूए बेना तो चलेगा नहीं मैंने कहा बोलो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 तस्मात एवं अहम् आ और इस कारण मैं स्वयं में हू और इस प्रकार मैं स्थित हुआ हूं ये जनक और अष्टावक्र के बीच जो चर्चा है ये अद्भुत संवाद है अष्टावक्र ने कुछ बहुमूल्य बातें कही जनक उन्हीं बातों की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 शब्दादे प्रीत्य भावेन शब्द आदि के प्रति जो प्रेम है भाव है उससे मैं मुक्त हो गया हूं शब्द में बड़ा रस शब्द का अपना संगीत है शब्द का अपना सौंदर्य है शब्द के सौंदर्य से ही तो काव्य का जन्म होता है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 शब्द तो तरंग तरंगमात्र अच्छे हैं ना बुरे इसलिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में तुम्हें कुछ कहे तो कुछ परिणाम नहीं होता चाहे वो गालियां ही दे रहा हो खली जिब्रान की एक कहानी एक आदमी परदेश गया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 झुकझुक नमस्कार करने लगा और बड़ी प्रशंसा करने लगा लेकिन एक दूसरे की बात किसी को समझ में ना आए मैनेजर ने समझाया तो पागल है या हद दर्जे का दूर थे उसको पुलिस के हवाले कर दिया वो समझाया कि अब सह सम्राट के पास ले जा रहे वो ले जाया गया अदालत में मजिस्ट्रेट बैठा था वो समझाया कि सम्राट मजिस्ट्रेट ने सारी बात समझने की कोशिश की लेकिन समझने का वहाँ कोई उपाय न था वो भाषा एक दूसरे की कोई जानता न था आखिर उसने दंड दिया कि कुछ भी हो इसको गधे पे बैठ बैठा के तख्ती लगा के इसके गले में कि दूर थे दगावाज है और दूसरे लोग सावधान रहें ताकि गांव में किसी और को धोखा न दे सके इसकी फेरी लगवाई जाए जब उसको गधे पे बैठाया जाने लगा तब तो उसकी आंख से आंसू बहने लगे आनंद के उसने कहा हद हो गई अब जुलूस निकाला जा रहा मैं सीधा साधा आदमी मैं कोई नेता वगैरह नहीं हूं जुलूस निकाला जा रहा यह तो बिल्कुल गरीब आदमी हूं ये तो नेताओं को शोभा देता ये आप क्या कर रहे मगर कोई उसकी सुने नहीं जब वो गधे पे बैठ के गांव में घूमने लगा तो स्वभावता भीड़ भी पीछे चली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 वो आदमी उसके देश का था वो चिल्लाया अगर मेरे भाई देखो क्या हो रहा लेकिन वो दूसरा आदमी तो इस देश की भाषा समझने लगा था यहाँ कई साल रह चुका था उसने ऐसा सिर झुका वो भीड़ में से निकल गया कि कोई दूसरा ये ना देख ले कि हमारा इनसे संबंध लेकिन गधे पर बैठे हुए नेता ने समझा कि हद धो गई ईर्षा की भी एक सीमा हो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 तो खोजना किसको है मैं शुद्ध बुद्ध चिन्ह मात्र ऐसा जानकर स्थित हो गया ऐसा जानने में ही स्थिति आ गई ऐसा जानने के कारण ही सब अथिरता चली गई स्थिरता बन गई अंधेरों पली है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 इन दोनों के पार तुम्हारा होना अति थे, अतिक्रमण करता है न वहां कोई तरंग कभी पहुंची है न पहुंच सकती ऐसा जानकर मैं स्थित हूं हम तो जो दृश्य है उससे उलझ गए और दृष्टा को भूल गए मुल्ला नसुद्दीन एक रात जूते खरीदने बाजार गया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 हो गए मिल गया के कारण ही खो रहे के कारण ही, के ज्वर के कारण ही तुम्हें उसका पता नहीं चल पाता जो तुम्हारे भीतर है पादे विरहा हे पादे हर्ष हे ब्रह्मनेव ब्रह्मेव हे आम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 वो उसके लिए खड़ा किया गया पुलिस वाला कि कोई पुल पर से कूंद कांद के मर न जाए आत्महत्या करने वालों के लिए जगह थी वो कुछ आत्महत्या तो नहीं करनी बात क्या है ठीक है ना आदमी सीधा साधा बोला भाला मालूम पड़ता है दो चार दिन तो उसने देखा फिर नहीं रहा गया उसने कहा कि सुन भाई तू तो क्यों यहाँ भटकता है किसी की प्रतीक्षा है कुछ खोज रहा कुछ गंवा बैठा कोई दुख कोई पीड़ा क्या मामला है तो उसने कहा आपसे क्या छिपाना एक बड़ी हैरानी की बात सपना देखा तीन दिन तक देखा यही जगह जहां आप खड़े इसके नीचे धन धनगढ़ा वो पुलिस वाला तो जोर से हंसने लगा उसने कहा हद धो गई सपना तो मैंने भी देखा है कि फलां फला, फला गांव में और वो उसी के गांव का नाम लिया जहां से यहूदी आया फलां फला, फला यहूदी के घर में वो तो इसी का नाम है यहूदी का उसकी खाट के नीचे जहाँ वो रोज रात सोता और सपने देखता धनगढ़ा है अब हम कोई ऐसे पागल है कि सपनों में वो लज जाए और कहा खोजे उस गांव में इस नाम के पचासों यहूदी होंगे आधा गांव इस नाम का होगा ओ, कोई के घर में घुस के खोदेंगे कैसे तू भी खूब पागल है मूर्ख लेकिन यह के यहूदी तो बोला नमस्कार धन्यवाद वो भागा जाके खाट के नीचे खोदा धन वहां था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 तो मैं ही तो करता भरता हूं अपने परिवार का तुम पत्नी के सामने जैसे आकड़ के खेले हो जाते हो कि पति स्वामी और वो कहती मैं तुम्हारी दासी। और तुम बेटे से कहते हो कि देख मैं ही तो पाल के बड़ा कर रहा हूं भूल मत जान और जब तुम धन कमा लेते हो तो तुम चाहते हो हर कोई कहे कि हाँ हो साहसी हो संघर्षशील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 बड़ी हिम्मत करके कि सौ रुपए दे तो वो लाख सकता था लेकिन वो कंजू से कृपण है सौ रुपए सुन के उसने कहा कि नहीं भाई बाएं काम नहीं ठीक नहीं सुनाई पड़ रहा तू दाएं में क्या दाएं तक आते उसने सोचा कि अभी इसको सुनाई नहीं पड़ रहा ना सौ सुनाई पड़ रहे तो क्यों ना बदल लू उसने कहा दो रुपए उसने कहा फिर बाएं वाली बात ही ठीक है जो बाए से सुनाई पड़ा वो ठीक सुनाई तो सब पड़ रहा है बहरे बने बैठे हो क्योंकि सुनो तो जीवन में एक क्रांति घटेगी और तुम इस बात के लिए भी राजी हो अगर कोई तुमसे कहे कि ठीक कुछ करना है तो तुम कहते हो करने को हम राजी हैं क्योंकि करने में तत्क्षण तो क्रांति होने वाली नहीं करेंगे अभी कोई जल्दी तो नहीं आज तो होने वाला नहीं कल करेंगे परसों करेंगे लेकिन जनक की बात सुनने की हिम्मत नहीं है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 वो भी जाल है वो भी उपद्रव है सब विभाजन उपद्रव है अविभाज्य की खोज करनी है तो विभाजन से काम ना आएगा का। न ब्राह्मण ब्राह्मण है ना शूद्र ब्राम्हन, है, वो सब चालबाजिया हैं, वो राजनीतिकियों की शोषण की व्यवस्थाएं और मैं बटने को राजी नहीं हूं क्योंकि चैतन्य ना तो शूद्र है और ना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 क्या बांधूँ क्या छोड़ूँ रे क्या लादूँ क्या छोड़ूँ रे झोंपड़ियों कुछ पीठ लिए हैं कुछ महलों को पीठ दिए हैं भोगी त्यागी त्यागी भोगी दो में किसको होड़ूँ रे अंगड़ खंगड़ मोह सभी से क्या बांधूँ क्या छोड़ूँ रे क्या लादूँ क्या छोड़ूँ रे तन का साथ नहीं चलता है बोझा फिर भी सिर खलता है तन की आँखें मोड़ी कैसे मन की आंखें मोडूं रे अंगड़ खंगड़ मोह सभी से क्या बांधूं क्या छोडूं रे क्या लादूँ क्या छोडूं रे अपना कहकर हाथ लगाऊं कैसा रखवारा कहलाऊं, जिसका सारा माल मता है उससे नाता जोडूं रे अंगड़ खंगड़ मोह सभी से क्या बांधूं क्या छोडूं रे क्या लादूं क्या छोडूं रे कुछ लोग हैं जो इसी चिंतना में जीवन बिताते क्या छोड़ें क्या पकड़ें जनक कहते हैं न पकड़ो न छोड़ो क्योंकि दोनों में ही पकड़ है जब तुम कुछ छोड़ते हो तब भी तुम कुछ पकड़ने के लिए ही छोड़ते हो कोई कहता धन छोड़ेंगे तो स्वर्ग मिलेगा ये तो छोड़ना एक तरफ पकड़ना दूसरी तरफ हो गया ये तो लोभ का ही फैलाव हुआ ये तो गणित पुराना ही रहा इसमें कुछ नवीन नहीं है क्या छोड़ें क्या पकड़े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 और तुम अचानक फर्क पाओगे चिंता गई झंझट गई ग्राहक ले ले तो ठीक न ले ले तो ठीक मालकियत क्या गई कि सारा इतना ही हो जाए तो तुम धीरे धीरे पाओगे जहां थे वही, जैसे थे वही, धीरे धीरे परमात्मा तुम्हारे भीतर जाग गया उतर गई रोशनी अवतरण हुआ अचिंत चिंतन करता हुआ भी यह पुरुष चिंता को ही बचता है इसलिए उस भावना नहीं करता क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है त्यक्वा तदभाव तस्मात देव मेवा है अहम आस्थित और सब छोड़कर अपने में बैठ गया और जो ऐसा ही अर्थात स्वभाव से स्वभाव वाला है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 और जो ऐसा ही बिना कुछ किए स्वभाव से ही स्वभाव वाला हूं ऐसा जान के शांत हो गया है उसकी तो बात ही क्या कहनी उसकी कृतकृत को तो पाल लिया वो कोई चमत्कार नहीं जिन्ह जिसने बिना कुछ किए बैठे बैठे बिना हिले डुले सिर्फ बोधमात्र से परमात्मा को उपलब्ध कर लिया उसकी कृतकृत्यता तो कहीं नहीं जा सकती उसे तो शब्दों में बांधने का कोई उपाय नहीं है एवमेव कृतम एन सा कृथार्थो भव्य हाँ जिसने साधन से पाया ठीक है धन्यभागी एवमेव स्वभावो या सा कृथार्थो लेकिन कैसे कहें उसका गुण वर्णन कैसे करें उसकी प्रशंसा जिसने बिना कुछ किए पा लिया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 छाया है घनघोर अंधेरा दूर अभी है सुख का सवेरा उड़जा इस बस्ती से पंछी उड़जा भोले पंछी इस बस्ती के रहने वाले आहें भत्ते जगते सोते हाल हुआ है होते होते फूट रहे हैं खून के सोते उड़जा इस बस्ती से पंछी उड़जा भोले पंछी ये सूत्र पंख बन सकते इन सूत्रों के सहारे तुम उड़ सकते हो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 हरिओं तत्सद